सबके सवाल आएंगे आ, वो उनके जवाब देते जाएंगे तो आज की थीम है हमेशा साथ कैसे और क्यों तो आप सबके सवाल लेने से पहले हम अजय चाचा से पूछेंगे कि हमेशा साथ क्यों रहना चाहिए नमस्कार कैसे हैं भाई बढ़िया आज जहां हमारी मान्यता या मान्यता पहुंची है उसमें तो ये मुद्दा ही ख़त्म हो गया कि साथ रहना भी चाहिए कि नहीं क्योंकि अब तो यही हो रहा है कि साथ नहीं रहना है क्यों ऐसा ऐसा क्यों हो गया क्योंकि जब भी हम साथ रहने को गए कामना अच्छी थी लेकिन साथ रहने की योग्यता नहीं थी तो उसके कारण दिक्कतें ज़्यादा हुई और उससे साथ रहने पर जो दिक्कतें हुई उससे साथ छोड़ने को तैयार हुए और उसका प्रमाण ये है कि आप देखते हो कि पहले हमारे संयुक्त परिवार थे फिर वो छोटे परिवार में चले गए और फिर वो अभी एकल परिवार जैसे कुछ बातें लोग करने लगे हैं तो फंडामेंटल क्वेश्चन ये है कि इस पे हमारा कोई मुद्दा है या नहीं कि हमको साथ रहना है या नहीं क्योंकि अब यहाँ से ये शुरू होगा कि हमको ये देखना पड़ेगा कि अस्तित्व में हम अकेले हैं या साथ साथ हैं तो यदि सामान्य बुद्धि लगाए छोटी सी बुद्धि लगाने से भी ये हमको समझ में आता है कि ये अस्तित्व जो है सअस्तित्व रूप में है और यहाँ पर तमाम इकाइया तमाम चीजें एक साथ ही रह रही एक ही एक ही प्लेन में एक ही समय में है ना वो रह रहे हैं जैसे हम अभी ये धरती जो है ये सूरज के साथ रह ही रही है चंद्रमा के साथ रहती है कुत्ता बिल्ली के साथ रह ही रहें आदमी जानवर के साथ रहते ही है आदमी आदमी के साथ रह ही रहें आदमी धरती के साथ रहता ही है तो ये छोटा सा अगर ध्यान देवें तो ये समझ में आता है कि ये पूरा अस्तित्व जो है वो सअस्तित्व रूप में है और सअस्तित्व का मतलब चीज़ें साथ साथ हैं तो हमारा ये प्रश्न ही नहीं बनता कि हम साथ रहें या ना रहें कोई ऑप्शन ही नहीं है अस्तित्व का मतलब ये है जिसमें हमारा कोई ऑप्शन नहीं है और समझदारी इस बात से है कि अस्तित्व तो जैसा है उसको वैसा हम स्वीकार कर पाए केवल समझदारी इतने के लिए केवल एजुकेशन इसके लिए है ना एजुकेशन और कोई चीज़ नहीं है एजुकेशन का कुल पर्पज इतना है कि जैसा है वैसे को हम समझ पाए है ना और वैसे के समझने का जो जो भी परिणाम आएगा वो फिर वैसे जीने के रूप में आता है तो ये प्रश्न बनता ही नहीं है कि हम साथ ना रहें या हमको साथ रहना चाहिए ये दोनों ही भाषा ठीक बनती नहीं है हम साथ साथ हैं ही हम साथ साथ हैं ही साथ हैं लेकिन साथ को नहीं स्वीकारते हैं इसी का नाम दुख है साथ हैं लेकिन हम साथ को नहीं पहचानते हैं साथ पूर्वक जी नहीं पाते हैं इसी के नाम लड़ाई झगड़ा है और क्या है तो ये बात हमको बहुत अच्छे से समझ में आती है कि अस्तित्व स रूप में है हमारा कोई च्वाइस ही नहीं बनता कि अस्तित्व के विरुद्ध में हम कोई चीज़ों को है ना निर्णय करें या हमको साथ रहना चाहिए जैसा शब्द का भी कोई मीनिंग बनता नहीं है जैसा है वैसा हमको रहना है तो अब यह अस्तित्व स रूप में है तो चीज़ें साथ साथ हैं अभी हिंदू भी साथ में है मुस्लिम भी साथ में है ना स्त्री भी है पुरुष भी है बच्चे भी हैं बुढ़े भी हैं है ना हम भी अपने घर में रह रहे हैं पड़ोस में दूसरा घर है और अगर हम ध्यान देंगे तो चींटी भी है आदमी भी है अगर किसान ध्यान दे तो फसल भी है इल्ली भी है और ध्यान देते हैं तो तमाम चीज़ें साथ साथ हैं तो केवल हमारा इतना ही जागृति का मतलब इतना ही है यह ह्यूमन एफर्ट किधर लगाना है ह्यूमन एफर्ट उधर ही लगाना है कि अस्तित्व जैसा है वैसा हमको समझ में आ जाए उसका नाम हो गया एजुकेशन अस्तित्व तो जैसा है वैसा हम रहने के डिजाइन बना ले उसका नाम है व्यवस्था तो अस्तित्व तो साथ साथ है और हर इकाई का अस्तित्व दूसरी इकाई के अस्तित्व के साथ साथ है एक का अस्तित्व दूसरे के अस्तित्व तो में कोई बाधा नहीं एक इकाई का अस्तित्व दू, दूसरे इकाई गा के अस्तित्व तो में कोई विरोधी नहीं एक इकाई का अस्तित्व दूसरे इकाई से नहीं है ये भी समझने की बात है तो इस प्रकार से देखेंगे तो अस्तित्व में सभी इकाइयाँ एक से अनेक इकाइयाँ एक साथ रह रही हैं खाली समझदारी जागृति ज्ञान है ना परम ज्ञान है ना रिजोल्यूशन इवोल्यूशन जो भी शब्द से हम बातों को समझना चाहेंगे उसका केवल मतलब इतना निकलता है भाई कि चीज़ें साथ साथ में हैं अब साथ साथ को स्वीकार करने की योग्यता आ जाए पात्रता आ जाए और ऐसे साथ को जीने को हम समझ पाएं जीने के स्वरूप को डिजाइन करें क्योंकि मानव कल्पनाशील है तो मानव को सब चीजें साथ साथ होते हुए भी उसको साथ साथ नहीं दिख रही है।, है ना आज अगर देखेंगे तो सर्वाधिक देशों में सर्वाधिक लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और उनको लगता है हमारे साथ ही नहीं कोई जबकि अगर आप सामान्य इंद्रियों से आंखों से देखो तो पता चलता है इतने लोग हैं भाई एक, एक बिल्डिंग में इतने लोग रहते हैं बीच में चार इंच की दीवार है, है ना तो चार इंच तो छोड़िए इधर जहां जहां सामने बैठे हैं वहां पर कोई दीवार नहीं है तो दीवार हो या दीवाल नहीं हो तो भी आदमी साथ तो है ही और भीड़ में तनहा डिप्रेशन का मतलब क्या है डिप्रेशन का केवल मतलब इतना निकल के आता है कि हम भीड़ में हैं और भीड़ की भीड़ बढ़ रही है और हमारी तनहाई बढ़ रही है तो आखिर ये कुछ फंडामेंटल हम कुछ गलती कर रहे हैं है ना कुछ छोटी सी स्लिप हो रही है जिसमें आदमी इतना अवसाद में इतना डिप्रेशन को झेल रहा है इतना दिक्कतों को झेल रहा है है ना हर जगह आदमी आदमी उसके बाद भी आदमी तन्हा है है ना अवसाद ग्रस्त है और किसी एक के हो जाने को वो स्वीकार नहीं कर पा रहा है तो ये ये फंडामेंटल जगह को देखना पड़ेगा तो इसमें छोटी सी बात ही मैं कहना चाहता हूँ वो यही है कि अस्तित्व अस्तित्व रूप में हमारा कोई च्वाइस बनता नहीं ये प्रश्न बनता नहीं कि हम साथ रहें या ना रहे ये हमारा प्रश्न ही नहीं बनता है क्यों हमको साथ रहना चाहिए वो बनता ही नहीं है क्योंकि है ही अब जहां से है ही फंडामेंटल वहां से बात शुरू होती है उसके आगे की बात बनेगी ठीक है ना ये बढ़िया है तो हम सब साथ हैं जब भी आप इसको स्वीकारने जाओगे आप देखो आपके अंदर खुशहाली बनेगी है ना एकदम ही खुशहाली बनेगी ताकत बनेगी इतनी चीजें साथ साथ है और एक का होना दूसरे के लिए कोई विरोधी नहीं एक कोई दूसरे के कारण ऐसा भी नहीं है ना तो हम सब आप भी हो मैं भी हूं ना तो हम कोई विरोधी ही रूप से हम पैदा हुए हैं मेरा पैदा होने के बाद आपके पैदा होने का अवसर खत्म हो गया ऐसा नहीं है मेरे को समझ में आने के बाद आपके समझने का अवसर खत्म हो गया ऐसा भी नहीं है मैं यदि खुशहाली से जी सकता हूं तो आपका अवसर खत्म हो गया ऐसा भी नहीं है वेरस अगर उसको थोड़ा ध्यान देते हैं तो ये समझ में आए कि यदि मुझे कोई सफलता मिलती है आपके लिए अवसर बनता है आपको कोई सफलता मिलती है हमारे लिए अवसर बनता है और इस प्रकार से हम दोनों की सफलताएं दुनिया भर के लिए अवसर बनता है तो ये एग्जिस्टेंस बिल्कुल को एग्जिस्टेंस में है इसके लिए कोई बहुत ज्ञानी होने की जरूरत नहीं होता है एकदम कॉमन सेंस लगता है कि जितनी बुद्धि हमारे पास है उतने को लगा के ये समझ में आता है और इसमें विरोधी नहीं है कोई है ना आज तो सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि एक आदमी का यदि कोई नाम हो जाएगा तो हमारा होगा कि नहीं होगा इसका डर लगा हुआ है नाम क्या है एक प्रकार की पहचान है ना एक की पहचान होने से दूसरे की पहचान रुकती नहीं है अभी एक मेरा चेहरा आप देखते हो आपको दिखाई दे रहा है इसका कोई लाइट होता है एक ये बल्ब दिखाई देता है इसका कोई लाइट होता है ये बल्ब का लाइट और मेरे चेहरे के लाइट में कोई लड़ाई नहीं है हम दोनों की पहचान में कोई लड़ाई नहीं है बल्कि प्राकृतिक रूप से देखेंगे तो हम सबका अस्तित्व जो दोनों का अस्तित्व है ये सअस्तित्व तो है इसकी चमक में मेरे चेहरे की चमक बढ़ती है घटती बढ़ती है ना इसका मतलब ये हो गया कि एक की एक की पहचान के साथ हम सबकी पहचान बढ़ती है बोलिए साहब कहाँ पहुँच गए गाड़ी और हम क्या मान के चल रहे हैं कि कोई एक चमकदार चीज़ के साथ हम रह लेंगे कोई एक आदमी को नाम मिल जाएगा पद मिल जाएगा बल मिल जाएगा तो हमारा अवसर खत्म हो जाएगा ऐसा बनता ही नहीं है तो क्यों क्यों नहीं बनता ये केवल इस कारण नहीं बनता क्योंकि अस्तित्व तो, स तो है स तो में इकाइयाँ या इकाइयों का प्रभाव मतलब यूनिट्स और यूनिट्स का जो भी प्रभाव है वो किसी एक दूसरे के साथ बाधा नहीं है बल्कि पूरक है कॉम्प्लीमेंट्री अगर इतना भी बात हम समझ पाए तो दुनिया का जो भी हशर भी हमने बनाकर रखा हुआ है और उससे दुखी भी हैं ये नहीं है कि हम उससे दुखी नहीं है हम चिंतित भी हैं है ना और ये भी नहीं है कि हम चिंता फैला नहीं रहे हम उसके भाई-भाई भी धोने के कारण है ना भाई फैला भी रहे और भ्रष्टाचार की तरफ जा रहे हैं क्योंकि भय है तो भ्रष्टाचार है और कारण इतना सा क्या अस्तित्व जैसा है हम उसको वैसा नहीं समझ पा रहे हैं है ना और उसके कारण अभी अन्यथा की बातें हम बहुत सारी देख ही पा रहे हैं जो हम माना जाति के लिए बिल्कुल भी शोभा नहीं है शोभा शोभनी तो नहीं है कम से कम ठीक है बात तो अस्तित्व स्वा अस्तित्व है यहाँ से बात शुरू होती है तो पूरा एजुकेशन अब अस्तित्व से अस्तित्व को बताने के रूप में ही है क्योंकि फंडामेंटली तो सारा एजुकेशन का मतलब इतना ही कि कौन सी चीज़ें कितनी हैं क्या हैं कैसे हैं उसको बताना है तो पूरा इस शिक्षा का वस्तु बनता है फिर ये हम को में कैसे जीते हैं उसका नाम व्यवस्था होता है भाई पाकिस्तान है अपनी जगह आपको क्या दिक्कत है भाई हिंदुस्तान अपनी जगह क्या दिक्कत है हिंदुस्तान में तमाम गाँव है सब अपनी अपनी जगह क्या प्रॉब्लम किसको हमारी मानसिकता में बैठा हुआ है कि हम अपने देश जगह को अपने एरिए को जब ऊँचा दिखाने जाते हैं तो दूसरे को नीचे दिखाना हमारी मजबूरी होता है और उसके कारण फिर तमाम दिक्कतें है तो पढ़ते है बिना कॉम्पिटिशन के तो प्रोग्रेस ही नहीं है जी तो मुझे लगता है की जो ये कंसेप्ट अस्तित्व वाला और दूसरे से मतलब श्रेष्ठता दिखाना या दूसरे को अपनी श्रेष्ठता दिखाना या नीचा दिखाना फंडामेंटली रोंग है तो जो कॉम्पिटिशन वाली जो चीज़ है इसका क्या कारण है मार्केट में जो अभी कॉम्पिटिशन है आज प्रतिद्वंदिता चलती है एक दूसरे को हाँ। नीचा दिखाना वही देखिए इसमें दो तीन मुद्दे हैं क्योंकि फंडामेंटली तो ये समझना पड़ेगा कि कॉम्पिटिशन कहाँ से शुरू हुआ तो कॉम्पिटिशन की शुरुआत वहीं से है कि अस्तित्व को ठीक से समझा नहीं गया तो एक के होने या एक के सफल होने से दूसरे को असफल होने की तरफ हम जाएंगे ही ऐसा मान के हम यहाँ से कंपटीशन पे आए तो मुद्दा यह है कि हम इसको कैसे देखेंगे अस्तित्व में कंपटीशन है या नहीं है तो कहाँ से शुरू करेंगे आदमी पैदा होता है वहां से शुरू करके देख सकते हैं कोई भी बच्चा पैदा होता है तो वहां कोई कंपिटिशन है? है ना जब वो पैदा हो रहा है तो माँ से कंपीट करे कोई उसमें संघर्ष है कोई उसमें विरोध है या माँ उसके पूरक है या माँ का पूरा शरीर उसके पूरक है या नहीं है, है ना तो माँ का विचार में एक पूरकता है कि चलो मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहता हूँ है ना और उसके साथ साथ चलो ये तो मान लो एजुकेशन से आ गया कि हमने ऐसी कंडीशनिंग कर दी मान लेते हैं लेकिन यदि हम देखें कि माँ का जो शरीर है उस बच्चे के शरीर की रचना में पूरक है या कॉम्पिटिशन कौम, है पूरक है पूरक है जबकि वो तो सारा खून पानी सब वहीं से ले रहा है तो कैसे ये हम इतना गलत सलत जगह में पहुंच गए कि बिना कंपटीशन के विकास ही नहीं है है ना कितना भ्रम को हम मान लिए हैं और फैला रहे हैं और उससे दिक्कतें भी हो रही हैं कोई एक बीज जमीन में डालते हैं कोई कंपटीशन है है ना वो पूरा धरती जो है वो जमीन है मिट्टी है हवा है वो सब उसके कॉम्प्लीमेंट्री है पूरक है तब जाकर कोई एक चीज़ में विकास होता है वो बीज में से कोई अंकुरन निकलता है और ऐसे में अंकुर निकलते समय तमाम बीजों के साथ कोई दिक्कत नहीं है तो हर बीज को स्फुर उसमें है और हर बीज को है ना स्फूर्ति जो चाहिए जो भी धरती में जो व्यवस्था है उसके लिए इस प्रकार का सुंदर कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम है अभी हम नहीं समझ पाए क्योंकि जिंदगी को हम अस्तित्व क्या है ये नहीं समझ पाए हैं तो हमारा अस्तित्व को क्या चीज़ है उसको बचाना है मिटाना है क्या करना है वो कुछ पता नहीं चल रहा है क्योंकि फंडामेंटली उसके मूल में जाएंगे तो यही समझ में आएगा कि संसार माया है ऐसा मानकर रखे थे और या तो ये माने कि संसार संघर्ष है और इन दोनों के कारण इतने ही हैं कि कुल मिलाकर कोई आदमी की नियत खराब नहीं थी लेकिन कुल मिलाकर मतलब इतना निकला कि दोनों के मूल में अस्तित्व जैसा है वैसा हम नहीं समझ पाए तो जो ग्राहक और दुकानदार वाला जो सम्बन्ध है ये कहीं ना कहीं एक कॉम्पिटिशन क्रिएट कर रहा है हाँ देखिये उसमें छोटी देख सी बात और कर लेते हैं जब तक हम संग्रह के लिए काम करेंगे तो संघर्ष होने वाला है जब तक हमारे काम करने में कोई व्यवस्था ही नहीं है जब तक हम डिमांड सप्लाई में काम कर रहे हैं आज पूरा सिस्टम जो हमारा डिमांड एंड सप्लाई का है और हर दिन देखिए क्या हो रहा है एक समय तक उत्पादक को है ना उत्पादन का चिंता है उसको सप्लाई कम पड़ रहा है एक समय के बाद जैसे कुछ उत्पादन होता है डिमांड खत्म हो जाता है तो ये पूरा ही क्या है और इस पूरे क्या उसके मूल में अस्तित्व को नहीं समझा गया है उसके अनुसार हमने डिजाइन नहीं बनाए हमने भाई से प्रलोभन से ये सब डिज़ाइन बनाकर रखे हैं और इसमें डिमांड एंड सप्लाई ऐसी डिमांड एंड सप्लाई के चक्कर में ये धरती का कोई आदमी कोई परिवार कोई संस्थाएं कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई कंपनी कोई सरकारें सुखी नहीं हैं ये सब दुखी हैं तो हमको समझना पड़ेगा हमको बहुत जल्दी से समझ कर शायद हम लोग ये कर पाए कि धरती में जो व्यवस्था है अस्तित्व में जो व्यवस्था है अस्तित्व जैसा है वैसे डिजाइन को हम अपने जीने में ला ला सकते हैं खाली थोड़ा सा अस्तित्व को सअस्तित्व के रूप में समझने की आवश्यकता है और जो बिल्कुल सामान्य ज्ञान से समझ में आता जितना ज्ञान आपके पास है उतने से जितनी बुद्धि है मतलब उतने से ये ज्ञान संपन्न आप हो सकते हैं कि अस्तित्व सअस्तित्व सर, है या नहीं ठीक है ना ये बात तीसरा इम्पोर्टेंट मुद्दा है जो ये मान्यता बनी हुई है कि कंपटीशन से चीजों में क्वालिटी बढ़ती है ऐसा हम मानते हैं आज जो भी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है जिस प्रकार का बना है आप छोटा सा ध्यान दीजिए है ना एक तरफ तो तमाम टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में काफी काम हम कर लिए है ना उसमें बहुत बड़े-बड़े काम किए लेकिन आप देखिए तो प्रोडक्ट क्वालिटी कहाँ पहुँच गया तो जितना टेक्नोलॉजी बढ़ा उससे जो प्रोडक्ट में जो भी एडवांसमेंट आ रहे हैं वो ठीक है लेकिन जितना कंपटीशन बढ़ा है उससे उस प्रकार के जो जो भी वस्तुएं बाजार में चीज लाते हो है ना बात सिर्फ चाइना के प्रोडक्ट की नहीं थी, तो उसका तो है बात किसी भी जगह में क्योंकि हर दिन कॉम्पिटिशन हर दिन उसको प्राइस कम का करने का दबाव हर दिन उसमें कोई ना कोई मिलावट करने का दबाव अपने आप ही बन रहा है। कोई आदमी जैसे आप ही में से कई सारे उत्पादक हैं वो वो अच्छे से जानते हैं कि अगर मार्केट में बने रहना है तो उनके पर दबाव है कि आप चीजों में मिलावट करिए क्योंकि आपको प्राइस घटा देना है आप चाय का काम करते हैं आपको पता ही है बात। तो ये भी समझ आता है सबसे बड़ी समस्या है कि लोग जैसे मान के चलिए नारियल का तेल है तो पेराफिन ऑयल के अंदर जो है एसेंस मिला के बेच रहे हैं हाँ जो, और में जो है दो तरीके से दिक्कत है एक तरफ संग्रह का पूरा वातावरण हम बना के रखे सारा सम्मान जो है वो संग्रह से है ना बच्चों में बच्चों के लिए हमने क्या किया तो संग्रह कोई सफलता मान रहे हैं बच्चे आगे चल के क्या करें तो वो दुनिया का शोषण करें संग्रह करें इस प्रकार का एक तरफ से वातावरण दूसरी तरफ से जो जीने का डिजाइन है उसमें डिमांड एंड सप्लाई तीसरी तरफ उसमें कोई कोई संतुलन ही नहीं है कौन क्या उगा रहा है किसके लिए उगा रहा है कितना उगा रहा है कुछ तय नहीं है हम सब पूरी सरकार दुनिया भर की सरकार पहले हम सब मानते रहे ईश्वर सब कुछ तय करेगा फिर सरकारें आगे हम सोचे सरकारें तय करेगी और सरकार इतनी अच्छी जगह जा, जाके बैठी हुई है सरकार ये मानती है कि सारी चीजें पैसा तय करेगा जिसमें जिसको पैसा मिलेगा लोग उसके हिसाब से काम करेंगे हमारा काम कुल पैसे के आधार पर जीने की डिजाइन को बना रखो पैसा विल डिसाइड एवरी मनी इज द डेड थिंग अगर इसको हम करेंसी नोट बोलेंगे या वैल्यूशन की हम बात करेंगे वो डेड थिंग है वो दोनों ही चीजें जो है किसी भी प्रकार से वो संतुलन को पैदा नहीं कर सकता है इसी से हम दुखी हैं हमारी बनाई हुई चीज को हम अपने पर बिठा दिए नियंत्रण के लिए हमने अपने सुविधा के लिए बनाया होगा कभी और आज वो पूरा नियंत्रक हो गया है हमने बनाया उसमें तो कोई दम नहीं तब आप देखिए हर दिन हर पूरे देश में उत्पादकों की संख्या घटती जा रही है ना किसान मर रहे हैं अभी हम अपने जहां यहां हम लोग बैठे हैं अभी यहां पर जो भी हुआ अच्छा बड़े बढ़िया लोगों ने प्याज का उत्पादन किया अभी कुछ तय नहीं कितना उत्पादन करना था यहां बाजू से एक शिपरा नदी बहती है उसमें सरकार ने गर्मी के लिए कुछ पानी वानी छोड़ दिया लोगों को जिंदा रहने के लिए उसमें से पानी मिल गया तो अब उत्पादकों को भी ये भी नियंत्रण नहीं कितना प्याज उगाना है सारा पानी उलिझ उलिझ के ठीक है ना दूर दूर तक खेतों तक पाइपलाइन डाल के तमाम सब करके इतना बम्पर प्याज का उत्पादन किया दो दो बार प्याज ले लिया जी गेहूं काटने के बाद दो दो बार प्याज और उसके बाद अब यह हो गया कि प्याज कोई लेने वाला नहीं होंगे गोदाम में सड़ रहे हैं अपने घरों में फेंकने की जगह नहीं मिल रही या बाज़ार में जा रहा है तो इतना कम दाम में कि। तो ये क्या हो रहा है एक तरफ इतना नेचुरल रिसोर्स हमने बर्बाद किया उसके बाद आदमी ने मेहनत किया उसके बाद वहीं के वहीं खड़े तो जब तक संग्रह शोषण और इन सब के मूल में अगर ये बातें रहेंगी तो इनके मूल में एक ही कारण है कि अस्तित्व जैसा है वैसा हम नहीं समझ पाए, ठीक है? है आगे बढ़ाने? जी, जी, बताइए और कोई प्रश्न आपके पास? जी। अभी दर्शकों के सवाल लेंगे जी तो पहला सवाल है आज का नीलेष मल्होत्रा जी के गुड़गांव से उन्होंने पूछा है की नास्तिक होने में क्या परेशानी है भाई बहुत बढ़िया बात है परेशानी है या नहीं वो मुद्दा नहीं नास्तिक होने का मतलब क्या है और आस्तिक होने का मतलब क्या है ठीक ये आधिकाल से चल रहा है झंझट को किसको नास्तिक बोलें किसको आस्तिक बोलें है ना एक बहुत छोटी सी चर्चा जैसे हमारी शुरू हुई उसी के साथ जोड़ के इसका बढ़िया उत्तर होता है अस्तित्व जैसा है यदि वैसा हम समझ गए तो आस्तिक अस्तित्व जैसा है यदि वैसा हम नहीं समझ रहे हैं कुछ और मान्यता हमने बना ली इसका मतलब नास्तिक ना? तो जैसा है, है, है, है, तो तो मतलब है स्वयं के अस्तित्व को पहचान करना ठीक ठीक इस पूरे एग्जिस्टेंस में मानव का क्या रोल है भाई? और उसका प्रमाण यह बनेगा कि उसका रिजल्ट होगा कि हम अपने अपनी मानव जाति की परंपरा को बचा कर रख पाएंगे बना के रख पाएंगे जो कि अभी एकदम हाशिए पाके खड़ा है और है ना वो प्रमाण किस बात का निकला वो हमारे नास्तिक होने का प्रमाण है हमने हम अस्तित्व को नहीं समझ पाए हम नास्तिक हुए और ऐसे नास्तिकता में क्या किया हमने जीवों को खत्म किया नदियां खत्म कर दी वनस्पति खत्म कर रहे हैं अपना ही अस्तित्व खतरे में पड़ गया चाहे जो मान्यता हो आपके ईश्वर को ईश्वरवादी हो या ईश्वर विरोधी मान्यता हो दोनों ही मान्यता वाले अभी तक अपने आप को आस्तिक के रूप में प्रकट नहीं कर पाए व्यक्त तो नहीं कर पाए प्रमाणित नहीं कर पाए है ना नास्तिक ही हैं हम दोनों मान्यता से तो आस्तिक होने का मतलब अस्तित्व जैसा है उसको वैसा समझ लेना ताकि अपना अस्तित्व बचा रहे है ना अपने परिवार का अपने मानव में संबंध का प्रकृति का मानव जाति का अस्तित्व बना रहे इसका नाम है आस्तिक होना ठीक है बात जी सवाल है चंद्रशेखर राठौर जी का रायपुर से उन्होंने पूछा है वर्तमान शिक्षा प्रणाली की क्या क्या अच्छी चीजें हैं जो समाज ने आज एक्सेप्ट की हुई चंद्रशेखर भाई नमस्ते तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका आपका मैंने यहाँ भी देखा था रुझान एजुकेशन को लेकर है होना भी चाहिए उन्होंने ये भी पूछा है की आपको क्या कमी दिखती है जो अधूरी पड़ गई है करंट शिक्षा प्रणाली तो वर्तमान में एजुकेशन में क्या अच्छा थोड़ा सा और पीछे लेके जाते हैं उसको पीछे लेके जाएंगे तो ये समझ में आया कि जो अच्छाई है उसको हम ये देख सकते हैं कि आज पूरी मानव जाति में क्या अच्छाई बन गई एजुकेशन को हमने आवश्यक मान लिया ये बड़ी सफलता हो गई है ना और आरटीआई जैसे आरटीआई जैसे कानून हम लोग बना रहे हैं कि अब राइट टू एजुकेशन की हम बात करें अमीर हो चाहे गरीब हो है ना ये ये हमारी जो मान्यता बन गई और हर एक परिवार अपने है ना बच्चों के लिए एक बड़ा समय बड़ा शक्ति धन के रूप में वो लगाने लगे एजुकेशन को लेकर तो ये कुछ अच्छाई जो बनी ये हमारे मानव जाति में बन गई है मानव व्यवस्था के रूप में इतना हम स्वीकृत कर पाए दूसरा एजुकेशन में यदि कोई अच्छाई को हम देखना चाहते हैं तो हम कोई, कोई ना कोई है ना भाषा को ठीक से पहचान पा रहे हैं और भाषा को ठीक से हम कोई कोई कम्युनिकेट करने की जगह में पहुंच रहे हैं हालांकि उसमें अर्थ को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो लैंग्वेज एक टूल के तहत हम लेकर अभी तक चल पा रहे हैं दूसरा अगर तीसरा अगर कर बात करेंगे तो अधिकतम अगर हम बात करेंगे तो इस एजुकेशन से जो कुछ भी थोड़ा बहुत सकारात्मक उपलब्धि के रूप में अगर कहेंगे एजुकेशन के माध्यम से वो है कि तमाम तरह की सुविधाएं हम लोगों को उपलब्ध हो गई हैं सही बात है ना इसके अलावा कोई सकारात्मक कंट्रीब्यूशन इसमें हमको दिखाई देता नहीं है आपको किसी को भी दिखाई देता हो तो बताओ है ना अब ये इतना सब किस कीमत पे हमने पाया ये भी समझना चाहिए तो इतना सब हम कहाँ तक पहुंचे कैसे पहुंचे क्या क्या हमने इसमें खोया क्या पाया तो आप देखोगे कि हजारों साल में एजुकेशन शुरू हुआ तो सबसे पहला एजुकेशन मेरे अनुमान से मैं तो पीछे जाके देख नहीं सकता तो अनुमान ही करके देखते हैं क्योंकि जंगल में आदमी शुरू किया होगा अपनी शरीर यात्रा तो सबसे बड़ा खतरा जंगली जानवरों से और उसमें शेर चीता भालू जो भी होते होंगे इन सब से आदमी को खतरे में रहा होगा तो उस समय तक जैसा हम जैसी परिस्थिति में हम रहे उतनी ही हम अपनी आवश्यकता को पहचान पाए है ना उस दिन भी आवश्यकता तो भी इस बात की थी कि हम अस्तित्व जैसा है उसको वैसा समझ लें लेकिन नहीं समझ पाए तो जंगली जानवरों से बचना हमारे लिए पहला आवश्यकता बना तो हम लोगों ने जंगली जानवरों को मारना शुरू किया और कोई कोई सफल हो पाए जब भी कोई सफल हुआ अब वहाँ से एक एजुकेशन शुरू हो गया है ना तो फिर पहला एजुकेशन का है जंगली जानवरों को मारने का यहाँ सब शुरू किए और इसी विधि से आगे बढ़ते चले गए है ना फिर लोगों को मारने का एजुकेशन युद्ध की लड़ाई के लिए है ना युद्ध में कैसे हमको पास जीतना है उसके लिए हमारे स्कूल चलते थे गुरुकुल ठीक और ऐसे युद्ध करते समय आदमी दुखी भी रहता है तो फिर उसके साथ कुछ और एजुकेशन जोड़ा गया और आप इतिहास में पढ़ते हो कि हमारे तमाम देवता जो हैं, है ना उनका जो एजुकेशन हुआ था वो युद्ध के लिए हुआ था तो क्या आ, और आज के बच्चे का एजुकेशन आपका के लिए जैसे अभी दो तीन साल पीछे आप देखेंगे कि जो वर्ल्ड में सबसे बड़ी एजुकेशन संस्था जिसको हम यूनेस्को बोलते हैं अभी वो एजुकेशन को हर साल डिफाइन करते हैं फॉर तो अब अब ये निकल के आ रहा है कि टू लीव टुगेदर इस जगह हम पहुँचे तो पहली एजुकेशन जंगल जानवरों को मारने से शुरू हुआ उसके बीच में तमाम आया घर बनाने की शिक्षा और कपड़ा बनाने की शिक्षा और जिंदा रहने की शिक्षा और स्वास्थ्य कैसे रहना उसकी शिक्षा तो यहाँ से यहाँ तक हम पहुँचे तो इतना हमारा इवॉल्व हुआ कि अब हम ये कह रहे हैं कि हम लोग साथ, साथ कैसे रह लें है ना उसकी एजुकेशन के लिए अब अब जरूरत पड़ने लगी है क्योंकि हमने बहुत लड़ झगड़ा देख लिया परमाणु बम बनाने की शिक्षा देख ली उस पे, शिक्षा पे काम किया और परमाणु बम सब लोग बनाने लगे और अब घबरा रहे हैं। अब हम, अब हम कहने लगे हैं कि टु तो इस प्रकार से चल रहे तो पहले दिन ही इसकी जरूरत थी और इतने साल बाद यहां पहुंचे तो ये बात अपने को चंद्रशेखर भाई ठीक से समझ में आ सकती है तो ये सब कामना में ही रहेगा लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है है ना अब अब जो बात आपने सेकंड प्रश्न में चंद्रशेखर भाई ने कहा कि भई क्या हमारे पास ऐसा चीज आ गया जिसमें कि अभी हम एजुकेशन के लिए कोई काम कर पा रहे हैं। तो यही समझ में आ गया कि अस्तित्व तो स तो है तो ऐसे स तो पूर्वक जीने की शिक्षा और मानव को कहा जीना भाई मानव को दूसरे मानव के साथ मानव को प्रकृति के साथ तो मानव अपने मानव अन्य मानवों के साथ और वो परिवार के रूप में है वो समाज के रूप में है राष्ट्र के रूप में अंतरराष्ट्र के रूप में है तो मानव इतनी जगह पर है बच्चा है बच्चे से लाकर बुड्ढे तक है तो इतनी जगह है स्त्री है पुरुष है जाति है नस्ल है रंग है तमाम तरीके से मानव मानव है इन सब मानव के साथ कैसे हम स अस्तित्वपूर्वक जी पाएँ इसकी शिक्षा को देने का अधिकार अभी हमारे पास आ गया मानव धरती के साथ किस प्रकार तो कि गराज जी ने जो रिसर्च किया जो अनुसंधान किया उससे जो भी अस्तित्व उनको समझ में आया उन्होंने शिक्षा विधि से हमको समझा दिया और आप दुनिया के सभी लोग उसको समझ सकते हैं कि अस्तित्व आखिर से अस्तित्व है क्योंकि जैसे मैंने अभी पहले वाले मुद्दे पर कहा कि तो बहुत सामान्य बुद्धि से हमको समझ में आता है कि सब चीजें साथ साथ रह रही है और कुल मिला के शिक्षा का मतलब इतना ही है कि ये साथ साथ कैसे रहती है ये हमको समझ में आ जाए तो हम हमारे जीने के डिजाइन को ठीक से बना पाए कुल इतनी बात इतने के बाद अब ये समझ में आ गया कि शिक्षा का मानवीकरण हो सकता है इसी का नाम शिक्षा का मानवीकरण है आदमी जिसमें सुखी रह जाए वही शिक्षा का मानवीकरण ये काम हो रहा है जी Uh, अगला सवाल uh, मेहुल पटाडिया जी का है अहमदाबाद से uh -huh. उन्होंने पूछा कि प्रकृति में व्यवस्था है तीनों अवस्थाएं व्यवस्था में है जीवन स्वयं में भी व्यवस्था तो uh, मानव व्यवस्था में क्यों नहीं है हाँ मेहुल भाई लगता है आपने शिविर किए हैं? देखिये अः थोड़ा सा इसको देखने जाएंगे तो मानव की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आधा मिनट में ही मानव उत्पत्ति हुई ये तो हम सब देख ही रहे हैं। मानव में एक, एक एक्स्ट्रा टूल है जीवों से भिन्नता है मानव में कल्पनाशीलता है है ना ये सब क्यों आया भाई तो मानव स्वतंत्रता पूर्वक जी एक स्वतंत्र इकाई के रूप में मानव प्रकट हुआ उसी के बीच की कड़ी में जानवर आए उसके नीचे की घड़ी में वनस्पति है उसके नीचे की घड़ी में पदार्थ है पदार्थ जितना स्वतंत्र नहीं हो सका या जितना है ऐसा हम बोलें, वो दूसरे परमाणुओं के साथ ही रहता है उससे बेहतर के लिए वनस्पति जगत उससे बेहतर स्वतंत्र इकाई होने के स्वरूप में है ना जीव और सबसे बेहतर स्वरूप में मानव तो मानव स्वतंत्रता के लिए है ना एक इकाई के रूप में पैदा हुआ और उसमें एक टूल आया एक्स्ट्रा वो है कल्पनाशीलता कल्पनाशीलता को कैसे पहचानते भाई कल्पनाशीलता का मतलब इमेजिनेशन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कि हम हम बैठकर बैठे होकर अभी बंबई के बारे में कुछ सोच सकते हैं आज का दिन के बारे में आज के दिन में रहते हुए कल के दिन के बारे में सोच सकते हैं यहाँ आप और हमारे साथ बैठे हम अपने बच्चों के बारे में सोच सकते हैं कि वो क्या कर रहे होंगे और अभी कल क्या करेंगे और हम क्या चाहते हैं वो क्या चाहते हैं तमाम चीजें जो हमारे में सोचने समझने की शक्ति के रूप में प्रकट हो रही है इसका नाम है इमेजिनेशन पावर ये हमारे पास एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक एक स्वर्णिम जिसको बोलेंगे अद्भुत है ना एक मौलिक एक मौलिक हमारी क्षमता है जो प्रकृति ने हमको दिया अब ये सब दिया तो कोई हमारे को दिक्कत हो गया ऐसा नहीं है ये इसका हम सदुपयोग नहीं कर पाए उससे दिक्कत बन गया तो अब मानव क्यों व्यवस्था में नहीं है मानव कल्पनाशील है जानवर क्यों व्यवस्था में में है क्योंकि वो कल्पनाशील नहीं है तो उसके शरीर रचना के आधार पर वो चलता रहता है तो उसको वही सब करना है जो प्रकृति में करना चाहिए उसको है ना मानव को हर चीज समझानी होती है है ना एजुकेशन मानव को जरूरी है एक छोटे बच्चे को लगाकर आप देखोगे तो उसको हर चीज समझानी पड़ती है कैसे उठना कैसे चलना कैसे खाना कैसे बैठना तो मानव के लिए कल्पनाशीलता की तरफ्ती एजुकेशन के माध्यम से होती है और उसका मतलब इतना ही है कि अस्तित्व स तो ये ध्यान में आए प्रकृति में व्यवस्था है ये ध्यान में आ जाए उसके कल्पनाशीलता में उसके बाद वो वो भी व्यवस्था में भागीदार होता है हर मानव व्यवस्था में भागीदार होना चाहता है कल्पनाशीलता में थोड़ी सी बात डालने की जरूरत है बहुत थोड़ा सा काम की जरूरत है और हम पंद्रह बीस साल एजुकेशन में लगा ही रहें और हमारे पास स्पष्टता का अभाव होने के कारण हम ये नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना है एक बार ये समझ में आ जाए कि कल्पनाशीलता में अस्तित्व की सच्चाई को बिठाना है और वो कोई कठिन काम नहीं है वो सब कर सकते है उसके बाद आदमी देखिए कितना बढ़िया व्यवस्था में भागीदारी के साथ जीता है अगला सवाल है सुभाष बडोले जी का खरगोन से उन्होंने पूछा कि बच्चे सुनते नहीं है और फटकार लगाओ तब भी नहीं सुनते है भविष्य को लेकर चिंता हो रही है हाँ भाई ये बहुत बढ़िया बात है सुभाष भाई है ना सुभाष भाई ये जो दिक्कत आपके साथ आ रही है यही दिक्कत आपके माता पिता को भी आई थी आपको लेकर और ये चले आ रही कई दिन से या तो हम ये मान लें कि ये डिज़ाइन ही ऐसा है है ना या ये मान लें कि कुछ गलती हमसे हो रही है हमारे माता पिता से हुई उनके माता पिता से हुई तो वो क्या गलती है क्या हम गलती करना चाहते थे नहीं चाहते थे फिर भी कुछ हुई वैसे कई बार लोग पूछते ही हैं बच्चे सुनते नहीं हैं है ना बीबी मानती नहीं है पति मानता नहीं है बच्चे सुनते नहीं हैं लोगों की कुल इतनी प्रॉब्लम लेके लोग यहाँ आते हैं ये तो हम ही लोग हैं कि वो प्रॉब्लम को थोड़ी बड़ी कर देते हैं है ना <laughs> उनका तो प्रॉब्लम दो ही रहता है कि बीवी अब है ना मानती नहीं है कितना भी बता रहे हैं क्या भाई ऐसा है, है और जो है पति मानता नहीं है वो एक ही बात है और बच्चे सुनते नहीं तो क्या उनके कान खराब हो गए एक ये भी मुद्दा हो सकता है ई के पास दिखाओ बच्चों को कान तो ठीक काम करते हैं तो ये कब से सुनना बंद हो गया भाई है ना ये भी देखो क्या ये पहले सुनते थे या नहीं सुनते थे ये बीमारी कब से लगी तो इसको अगर अध्ययन करने जाते हैं तो पता चलता है ये बीमारी थोड़े दिन बाद है ना बात शुरू हुई पहले नहीं थी ऐसे एक समय प्रत्येक बच्चे को आप देखोगे माता पिता के एकदम हंड्रेड सुनता है एक समय के बाद सुनना कम कर देता है इसमें क्या बच्चे में गलती हुआ या माता पिता में गलती हुआ है ना इसको ध्यान देने जाते हैं तो माता पिता में गलती हो गया बच्चा क्यों सुनता था और क्यों नहीं सुनता है अब इस कारण में जाने की जरूरत है सुभाष भाई तैयार होना थोड़ा दिल पे पत्थर रख के सुनना पड़ेगा तो बच्चा क्यों सुनता है कि प्राकृतिक विधि से जब बच्चा पैदा हुआ वो अपने से बड़ों को बढ़िया मानता है सुखी मानता है और वो सुखी होना चाहता है है ना ये ये नेचुरल है उसको ये शब्द पता हो या नहीं पता हो लेकिन सुख तो उसको चाहिए चाहिए और हम सब बड़े लोग उसको धोखा देते रहते हैं कि हम सुखी हैं है ना मैंने देखा है कि प्रत्येक माँ और प्रत्येक बच्चे एक छोटे बच्चे के प्रत्येक माँ और प्रत्येक पिताजी एक छोटे से बच्चे के सामने जब भी बात करते हैं मुस्कुरा के बात करते हैं उसको ये ये भ्रमण लगता है ये सुखी लोग हैं है ना और सच में माता पिता बच्चे को देख के सुखी होते हैं तो उससे है ना सुखपूर्वक बात करते हैं उसको लगता है, है सुखी लोग हैं तो चूंकि वो सुखी होना चाहता है इसलिए आगे चल के वो इसको इनको ठीक मान लेता है कि यार अपनी गाड़ी चल सकती है सुनने लगता है सुनने लगता है थोड़े दिन में दो दिक्कतें खड़ी होती है बच्चे को दिखता है कभी ये सुखी रहते हैं कभी ये सुखी नहीं रहते हैं यहां से उसको दिक्कत शुरू होती है दूसरा जो कुछ भी उसको बताते हैं सुभाष भाई ने बताया होगा अपने बच्चों को तो उस बताने में कंसिस्टेंसी नहीं है दो तरीके से कंसिस्टेंसी का अभाव एक तो आज जो बताया कल कुछ बताया वो मिले नहीं आपस में मैचिंग नहीं है और जो कुछ बताया उससे उसका सुखी होना तय नहीं हो पा रहा है तब एक जगह पर बच्चा बड़ा दुखी होकर निर्णय करता है कि मेरी माँ तो अयोग्य है है ना इसमें वो बात नहीं है फिर भी वो अपनी माँ को बचाना चाहता है अपने मन में फिर एक समय बाद दुखी होकर यह तय करता है कि पिताजी में योग्यता नहीं है एक समय बाद भाई में योग्यता नहीं है एक समय बाद मित्रों में योग्यता नहीं है एक समय बाद टीचरों में योग्यता नहीं है एक समय बाद नेताओं में नहीं अभिनेता में नहीं वहाँ से उसका जो कार्यक्रम है उद्दंडता का शुरू होता है और ये क्या आयु होती है भाई तो आप देखोगे पाँच साल के बाद ही आजकल बच्चे जो हैं, धीरे धीरे धीरे मम्मी को बोलने लगे मम्मी आपको कुछ पता होता नहीं है है ना क्योंकि वो हमेशा सुखी दिखाई देती एक समय बाद वो पिताजी को रिजेक्ट कर दिया और आप देखोगे कि बारह चौदह पंद्रह साल में बच्चे आजकल पूरी दुनिया को रिजेक्ट करके बैठे हुए हैं वो अपने आप को हीरो मान लिए है ना और जिंदगी भर्द उनको भी दुखी रहना क्योंकि यदि मैं किसी को अपने से बेहतर कोई आदमी ढूंढ ही नहीं पा रहा हूं इस पूरे दुनिया में तो मेरा बेहतर होने का क्या स्वरूप निकलेगा महाराज इस प्रकार से अब वो दुखी है घायल है परेशान तो बात सुभाष भाई वहीं पहुंचती है कि हमारे से क्या गलती हुई बच्चों में गलती नहीं है माता पिता अभिभावक टीचर ये सिस्टम कहीं कम पड़ गया एक बालक का हम सुखी होने को सुनिश्चित नहीं कर पा रहे क्योंकि हम को समझ में नहीं आया कि सुख क्या है किस प्रकार से आदमी सुखी हो सकता है और ऐसे जीने का डिज़ाइन क्या होगा उसके फंडामेंटल में जाएंगे तो वही जिस जहां से हमने आज बातचीत शुरू की क्योंकि अस्तित्व तो क्या है हमको वही समझ में नहीं आया तो मानव मानव का अस्तित्व तो क्या है हम सबका मिलकर अस्तित्व तो क्या है ये बातें चूक गई उसके कारण बच्चों ने सुनना बंद कर दिया और आपको जो भविष्य की चिंता हो रही है वो बिल्कुल ठीक है और ये चिंता आज से नहीं हजारों साल चल रही है इसका निराकरण करने का अब समय आ गया है क्योंकि अभी हमारे मेरे को यहाँ बैठा हुआ कोई चिंता नहीं है बच्चों को लेकर क्यों क्योंकि हमको ये समझ में आ गया है कि सुख क्या है और हम सुखपुरु जीते हैं हम सुखपुरु जीते हैं उसका प्रमाण यहाँ बनता है कि इतने सारे लोग है ना अपने सुख की तलाश में सुखी होते हुए और आगे बेहतर कैसे सुखी हों ऐसी जगह में आके खड़े हो गए हैं उसकी विधिवत शिक्षा हो रही है और यही नहीं कि यही हो रही है ये पूरे देश में हमारे कई तरह के मित्र हैं कई लोग हैं कई ऑर्गेनाइजेशन है वो सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं आपको जहां अनुकूल पड़े जरूर जाइए समझिए आप में सुख इंश्योर हो जाने के बाद बच्चे वापस सुनने लग जाएंगे किसी भी उम्र का आदमी वापस सुनने लगेगा लेकिन जितना ज्यादा उम्र होने के बाद उतना ज्यादा आपको परीक्षण करेगा और एक बार यदि आप, आप सुख पूर्वक जीते हैं उसकी निरंतरता बनती है निश्चित मानिए वो वापस सुनने लगेगा क्योंकि वो दुखी है परेशान है और वो ठीक ठीक सुनना चाहता है कुछ सुनाने वाला उसको नहीं मिल रहा है ठीक है Uh, अगला सवाल है डॉक्टर uh, जीनेन्द्र जैन जी मेरेट से उन्होंने पूछा है हाउ टू मेक राइट डिसीजंस क्विकली विथ मल्टीपल चॉइस इन बिजनेस लाइफ एंड पर्सनल लाइफ जी जैन साहब नमस्कार मल्टीपल चॉइस का मतलब होता है भ्रम जिस भी आदमी के पास मल्टीपल चॉइस है उसका मतलब भ्रम जैसे पानी कितने डिग्री सेंटिक्रेट पर भाप बनने लगता है कोई मल्टीपल च्वाइस है कि हंड्रेड डिग्री पे कर लो 110 पे भी कर लो 90 पे कर लो है ना कोई मल्टीपल चॉइस नहीं है यदि हम ये बात करें कि एनटीपी पे बात कर लेते हैं नॉर्मल टेम्परेचर जिसको हम कहते हैं नॉर्मल प्रेशर की बात करते हैं तो उस पे तो हैं है पर तो चॉइस है नहीं हमारे पास तो चॉइस का मतलब ये हुआ कि मल्टीपल च्वाइस का मतलब ये हुआ कि भ्रम और मल्टीपल च्वाइस में से पहले अपनी च्वाइस को पहचानो कि आपकी मौलिक चाहत क्या है तो ये ये एक स्टेज है ग्रोथ की जहां पर मल्टीपल चॉइसेस हैं उसमें से आपका मौलिक यूनिक चॉइस क्या है उसको पहले पहचानना अगर इतना हम कर पाते हैं जैन साहब तब तो जाकर हमारा कोई ग्रोथ हुआ अब अगला एक और ग्रोथ लेना है अब ये जो मल्टीपल चॉइस में से आप अपना मौलिक चॉइस पे हम पहुंचे और इस मौलिक च्वाइस में अब चॉइसलेस हो जाना तो मल्टीपल च्वाइस में जीना बराबर भ्रम मल्टीपल चॉइसेस में से कोई चॉइस को पहचानना बराबर हमारी मानव की मौलिकता और ऐसी मौलिकता में कमिटेड हो जाना कि यही है इतना ही है उसको बोलते हैं चॉइसलेस हो जाना इसका नाम है समझदारी तो चॉइस च्वाँच में चॉइसलेस हो जाना ही है ना हमारा कुल ग्रोथ है अगर इस हम समझ पाते हैं तब तो तब तो हमारे लिए कार्यक्रम आगे बनेगा नहीं तो मल्टीपल च्वाइसेज मतलब भर ही रहने वाला दूसरी जो बात आपने कही क्विक डिसीजन देखिए डिसीजन तो क्विक ही हो रहे हैं है ना जीवन तो जीवन में ताकत है क्विक डिसीजन लेने की लेकिन यदि आपको अस्तित्व तो ठीक से समझ में नहीं आया तो क्विक डिसीजन लोगे वो भी गलत होने वाला है और लेट लोगे वो भी गलत होने वाला है है ना तो मुद्दा डिसीजन लेने का क्विकनेस पे नहीं है मुद्दा कहाँ चला गया हमारे को बेसिक फ्रेमवर्क क्या है ये स्पष्ट हो जाए जिसमें कि फ्रेमवर्क को कह रहे हैं कि एग्जिस्टेंस किस प्रकार से और ये को का मतलब क्या है ना तो ये ये फ्रेमवर्क यदि हमको ठीक से स्पष्ट हो जाता है तो हम सभी डिसीजन जो लेने वाले हैं वो ठीक जागृति अब चाइसलेस हो गए जीना ये बात समझे क्योंकि ये कहां हुए? अपनी ही चाइस में चॉइसलेस हो गए तो यह भाषा ही है लेकिन ये, है ना? कुल मिलाकर आ जाए कि किस प्रकार से एक चीज़ के प्रति कमिटमेंट आता है वो वो जब तक कमिटमेंट नहीं है तभी तक हमारे में दुख है तभी तक भ्रम है तभी तक लोगों को हमारे पे विश्वास नहीं है क्योंकि हम पे हमारे में अपने में कमिटमेंट नहीं है और अगर हम में कमिटमेंट नहीं है तो हमारे में विश्वास को हम प्रकट नहीं कर पाएंगे सम्मान को प्रकट नहीं करेंगे स्नेह प्रकट नहीं होगा तब तो जाकर कोई बात बनने वाली नहीं है जी अभी यूट्यूब पर लाइव क्वेश्चन आया है प्रभात कुमार यादव जी का उन्होंने पूछा कि उन्होंने पूछा है कि जीवन को सही से जीने के लिए कैसे अभ्यास करें हाँ भाई प्रभात भाई बहुत अच्छा प्रश्न है आपका हम सब एक बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं इसमें तो कोई डाउट नहीं है और जो भी हमको जब भी कोई प्रपोजल मिलता है उसको हम खंगालने जाते हैं है ना कहीं पर भी कोई आशा की किरण बनती है उधर आप दौड़ते हो है ना और वो आशाएं यदि पूरी नहीं होती है तो निराशा भी संपन्न होते हो और तमाम गहरे से गहरे निराशा में जाने के बाद पुनः आशा के साथ खड़े हो जाते हो और फिर कोई संभावना को टटोलने के लिए यहाँ वहाँ अपन जाते रहते तो ये आदमी की ब्यूटी है कि आदमी सदैव अपनी आशा को बना रखना चाहता है और यदि एक पीढ़ी में आशा खत्म हो जाए तो अगली पीढ़ी तो फिर उस आशा के साथ ही खड़ी होती है प्रश्न यह आया कि अब जीवन को बेहतर बनाना है तो उसका क्या आधार होगा क्या तरीका होगा अपने पास अब तक दो ही प्रपोजल आए भाई प्रभात भाई एक ये प्रपोजल है जिसको हम लोग कह रहे हैं कि जिसमें संसार को माया मानते हैं और जो कुछ भी होता है वो ईश्वर ही करता है।, है ना तो हमको क्या करना है सब कुछ ईश्वर ने करना है ये संसार माया यहाँ कुछ भी करोगे खाली यात खाली याद जाओगे तब इसमें है ना दो मुद्दे अगर हो गए कि यहाँ खाली यात आए खाली यात जाओगे ये संसार माया है है ना और जो कुछ करता है वो ईश्वर ही करता है हम सब तो उसके निमित्त मात्र हैं अगर इस विचारधारा को अपन एजेंटीज मानते हैं जितने ये विचारधारा जो जिस प्रकार से समाज में फैली हमें नहीं पता ये शुरू कहाँ से हुई थी और आज जो फैली है जो हम जिसमें हम पले बढ़े उसमें हमको तो ये सब बातें सुनाई दी अच्छा हो रहा है तो ईश्वर कर रहे हैं बुरा हो रहा है तो ईश्वर कर रहे हैं और हमको साफ दिख रहा है कि यार है ना ये आदमी ने गड़बड़ किया और उसको हम दोष कहीं और दे रहे हैं तो इस विचारधारा में हम पले बढ़े ऐसी विचारधारा में पले बढ़ने पर ये जो आपका प्रश्न है वो तो बनता ही नहीं है बेहतर जिंदगी जीना है आपको करना है ईश्वर को जीना आपको कहाँ है पूरे प्रकृति में मानव जाति के साथ और इसको कह रहे हैं माया है तो इस जगह पर कोई बेहतर जिंदगी बनती ही नहीं है अब बेहतर क्या हो सकता है अगर इस विचारधारा को मान के चलते हो इसमें बेहतर यही है कि आप किस प्रकार से दुनिया से कट के रहो किसी का कोई प्रभाव आप पे ना पड़े इस विचारधारा के साथ ये बेहतर जिंदगी है यदि आपको यह स्वीकार हो तो इस विचारधारा के साथ चलो भाई है ना हमारे को तो ये स्वीकार नहीं हुई आपको भी किसी को होती होगी तो उसके लिए ठीक है भैया कि दुनिया में साथ में रहते हुए भी कीचड़ में कमल की तरह खिले रहो इनडिफरेंट होके जियो है ना इनडिफरेंट हो बोलेंगे क्या बोलेंगे है ना एक प्रकार से जहा हो से आप मुक्त रहो मानसिक रूप से है ना तो इग्नोरेंस तो उसमें भी बेहतर जिंदगी लोग ढूंढते होंगे हमको क्या दिक्कत है भाई आपको क्या दिक्कत है उनको क्या दिक्कत है जिसको जो ढूंढना ढूंढे दूसरा विचारधारा हम लेके जो पहले बढ़े उसमें ये निकल के आया क्या निकल के आया हमारे इर्द गिर्द बढ़िया बढ़िया सुविधा रहना चाहिए ये बेहतर जिंदगी है अगर मैं यहाँ के बैठा हूँ तो बढ़िया कुर्सी होना चाहिए यहाँ यहाँ बैठा हूँ तो बढ़िया माइक होना चाहिए आपसे बात करूँ तो बढ़िया हमारे बीच में कपड़ा होना चाहिए तो सामान की क्वालिटी से हमारी जिंदगी की क्वालिटी बढ़ेगी दूसरा ऑप्शन ही है, ये हमको मिला है ना उसको हम नाम दे रहे हैं भौतिकवाद है न विज्ञानवाद साइंस ने इसमें बहुत सारा सपोर्ट कर दिया तो बहुत सारी तमाम बढ़िया बढ़िया चीज़ें बन गई हम उन बढ़िया चीज़ों के साथ जियेंगे तो हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगा ये वाली बात बनी अब ये तो हमने करके देख लिया पहला वाला तो कुछ करते नहीं बनता था ये वाला ज्यादातर लोग करके देख लिए अपने सब घरों में देखिए सामान ही सामानों के इस विचारधारा से कहा पहुंच गए हम पूरी दुनिया को हमने बना दिया बाजार ग्लोब इज मार्केट क्या बोल रहे हैं हम अब ग्लोबल मार्केट ग्लोब इज ए मार्केट है ना एंड वॉट इज वाट अबाउट द हाउस द हाउस इज गोडाउन तो आदमी जिएगा कहाँ भाई ग्लोब इज मार्केट और हाउस गोदाम हो गए तो आदमी कहाँ जिए और उसमें बढ़िया बढ़िया सामान अपने रख दिया अब अब इससे तो बेहतर जिंदगी नहीं हो पाई ये दोनों विचार आपने टेस्ट करके देखे होगा तीसरा विचार जिसको हमारे पास है जिसको हम लोग सहयोग से मिल गए इस बात से जुड़ गए है ना और ये मेरा कोई मेरा अनुसंधानित विचार नहीं है हर बार मैं बताता हूँ कि एक नागराजी है उन्होंने अनुसंधान किया और यही प्रश्न को लेकर के आदमी की जिंदगी सफल कैसे हो है ना और उसमें निकल गया है कुछ और निकल गया है कितना बड़ा निकल गया है उसको देख लीजिए आपको ठीक लगता है तो आप भी समझिए आपको लगता है तो आप भी समझिए तीसरा विचार क्या कह रहा है कि अस्तित्व तो से अस्तित्व तो है ना बहुत सारी चीजें साथ साथ है साथ साथ है उनके बीच में कोई संबंध है ना तो अगर हमको अस्तित्व तो समझ में आया कि आपका अस्तित्व तो और हमारा अस्तित्व तो, सबका अस्तित्व तो साथ साथ ही है अगर इसको बहुत थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं तो ये समझ में आता है कि जीने का स्वरूप क्या बनता है वो जीने का स्वरूप अस्तित्व तो सहज हो गया जैसा अस्तित्व तो में है वैसा बनना उसका नाम अपने में एक समझदारी और समझदारी आने से कोई क्वालिटी हमारे में पहले आई और उसमें अपनी उपयोगिता समझ में आई पर्पज समझ में आ गया पहला मुद्दा यह समझ में आया दूसरा मुद्दा क्या समझ में आया कि अब इस समझदारी के साथ जीने जाते हैं तो आपके और हमारे बीच में जो संबंध है उस संबंध में जो दायित्व कर्तव्य है और जो खुशहाली बनती है उनको निभाने से अब संबंध में खुशहाली पूर्वक जीने की बात बनती है तो जीने की सफलता अस्तित्व में स अस्तित्व है उसको समझने से और उसके समझने के आधार जो प्रमाण बनता है वो बनता है संबंध को समझना और संबंध पूर्वक जीना अब क्या हो गया अब जहां पर भी मैं रहता हूं तो मानव मानव के साथ मानव प्रकृति के साथ इन दोनों जगह पर हम कितना खूबसूरती के साथ उस संबंध को निभाते हैं कितना खुशहाली से हम निभाते हैं कितना खुशहाली वहां संबंध में प्रकट होता है कितना उपकार वहां पे होता है कितना कितना कितना हम पूरकता को निभाते हैं ये ये बा, बात बनना शुरू होती है इसी को अब क्वालिटी ऑफ लाइफ कहा जा सकता है तो तीन तरह की लाइफ आपके सामने प्रेजेंट कर दिया चौथा अभी तक तो कुछ है नहीं है ना एक तो रहा था इग्नोरेंस में एक रहा था सामान की क्वालिटी से और एक रहा था आप अपने रिलेशंस को किस प्रकार ब्यूटीफुली निभा पाते हो अब इसके लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा है ना उसके लिए जैसे आपको पता ही है कि हम लोगों के पूरे देश में ही कई तरह के कार्यक्रम चलते हैं जिसका नाम एक परिचय शिविर है फिर उसके आगे एक विकल्प शिविर है उसके आगे अध्ययन शिविर भी हम लोग चलाते हैं इस संस्थान में अगर बात करेंगे तो सात दिन का परिचय सात दिन का विकल्प और तीस दिन का अध्ययन शिविर ऐसा कुल मिला के डेज का प्रोग्राम है और 44 डेज़ में आपकी ज़िंदगी में क्या बढ़िया हो सकता है उसकी पूरी संभावना निकल के आ जाती है और ये हम पूरा ये 44 डेज़ पूरे छः महीने के बीच में चलाते हैं एक परिचय शिविर होगा सात दिन का उसके बाद तीन महीने का गैप होता है और उसमें है ना आदमी जाकर वापस चीज़ों को थोड़ा रिव्यू करता है उसके बाद विकल्प शिविर करते हैं उसके बाद फिर से तीन महीने का गेप होता है उसके बाद एक महीने का शिविर हम करते हैं इस प्रकार से दो साइकिल्स में यहाँ काम होता है और उसमें सैकड़ों लोग यहाँ पर आते हैं और ये बहुत छोटा सा सिलेबस है 44 डेज में हम बिल्कुल ठीक ठीक पकड़ जाते हैं कि अस्तित्व तो कैसा है कि और हमको जीने का एक सही विकल्प क्या होना चाहिए और उस विकल्प में सफल होने के लिए किस प्रकार से हमको चीज़ों को देखना सीखना है और उतना देखना सीखना यहाँ पर आराम से हो जाता है 30 दिन का जो समय है उसमें बहुत बढ़िया से यह हो सकता है फोर्टी डेज कोई बड़ी चीज़ नहीं है जिन लोगों के लिए चुमवालीस दिन भी अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए नहीं है वो लोग नहीं आ पाते जिन लोगों के लिए जिंदगी में अपनी जिंदगी महत्वपूर्ण जो मानते हैं वो सब आते हैं और ये सब कार्यक्रम आपको जैसे पता ही है कि निशुल्क होते हैं इसमें कोई शुल्क को लगता नहीं क्योंकि हम सब अपना जो भी खाना खर्चा है वो और उत्पादन करके श्रम करके चलाते हैं तो सारा एजुकेशन यहाँ पर है ना अनमोल है फ्री बोलना ठीक नहीं अनमोहल है प्रीशियस है वही हमारी खुशहाली जी अगला सवाल है अनन्या कुमारी जी का झारखंड से उन्होंने पूछा पहले मैं जिन मित्रों के साथ थी अब नहीं हूँ क्योंकि हम एक दूसरे के पूरक नहीं हैं तो अभी उनके साथ रह सकते हैं क्या ये बहुत बढ़िया बात है अनन्या जी थोड़ा सा ध्यान देंगे तो पहले हम माँ के साथ थे फिर माँ के साथ नहीं रह पाए फिजिकली रह गए मेंटली नहीं रहे फिर हमने अपने घर में कोई दूसरा चाचा मामा पापा भाई बहन इनके साथ अपने साथ को पहचानने की कोशिश की कुछ समय ठीक लगा और फिर पता लगा वहाँ पर भी कुछ ऐसी दिक्कतें आ गई और वह अब उनके साथ नहीं है फिर मित्रों में चले गए फिर मित्र बदलते चले गए फिर कोई कई लोगों के साथ आपके साथ हमको पता नहीं कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड गर् चीज़ हो गई फिर वो भी बदलने लगे तो आखिर ये क्या हो रहा है इसके कारण हमें जाने की ज़रूरत है ना इसके कारण मैं अगर जाते हैं तो ये समझ में आता है कि हम सब साथ साथ हैं ही इस पे हम सुबह से बात कर रहे हैं और उसका प्रयोजन हमको स्पष्ट नहीं है कारण स्पष्ट नहीं कि करना क्या है है ना तो उसके कारण क्या हो रहा है कि बिना कारण कोई चीज़ हम करते रहते हैं तो तृप्ति नहीं होती है और तृप्ति नहीं होती है तो हम अब उसमें उस सम्बन्ध में अरुचि हो जाती है और हमसे कोई गलतियाँ होती हैं सामने वाले से कोई गलतियाँ होती हैं उन गलतियों से आहत होकर हम जो है वो लोग बदलते रहते हैं अभी जिंदगी को देखा जाए जिस प्रकार से लोग जी रहे हैं पूरी दुनिया में उसमें आप देखोगे तो उम्र बढ़ती जा रही है और हमारे संबंधियों की संख्या बदलती जा रही है तो ये हमारी असफलता है और एक की नहीं अनेक की हो रही है ना सबकी हो रही है ऐसा नहीं है लेकिन हो रहा है ऐसा तो इसके कारण में जाने की जरूरत है हमारी को यदि कोई कोई ठीक को, ठीक कारण हमको समझ में नहीं आता है कि जीना क्यों है जीना कैसे है यदि इनका उत्तर ही हम ठीक से नहीं पकड़ पाते हैं तब जाकर क्या होगा आज किसी के साथ कोई रिश्ता को पहचानते हैं कल नहीं कर पाएंगे उसका निर्वाण नहीं कर पाते हैं। तो फंडामेंटल क्वेश्चन है अनन्या जी पहले आप मित्रों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए पहले आपको अपने में ये स्पष्ट करिए कि आप आखिर जी क्यों रही हैं है क्या है आपके साथ ऐसा जो जीने का कारण है और वो कारण नेचुरल है या नहीं है क्या हमारा मनमानी से हमने बा, मना के रखा है जैसा भी कहा कि थोड़ी देर पहले कहा ही, एक पहले के प्रश्न में कि दो तरह के विचार हैं क्या उनमें से हमने कोई कारण ढूंढ कर रखा हुआ है या कोई कारण सही में मौलिक है तो मैं तो चाहूँगा ना जी आपसे बात हो आप पहले अपना एक होमवर्क करिए कि आखिर आप जिंदा ही क्यों हैं क्या कारण है जिससे आप जिंदा हैं क्या कारण आप जिससे पैदा हुई हैं यदि ऐसे फंडामेंटल मौलिक मुद्दों पर आपका ध्यान जाता है उसमें हम लोग सहयोगी हो सकते होंगे तो हो जाएंगे आप चाहेंगे तो और उसके बाद फिर देखिए उन कारण को स्पष्ट कर लेने के बाद अब संबंध की निरंतरता बनती है जैसे मेरे साथ जितने संबंधी है एक भी संबंधी छूटता नहीं है क्योंकि हमारे को कारण स्पष्ट है हम अपने उस कारण में जीते हैं जो कि प्राकृतिक है नेचुरल है वो खुशहाली के कारण बनता है दूसरों को भी वो कारण इंगित होता है और वो भी ऐसे जीने जाते हैं तब जाकर हमारा जो निरंतरता बनती है संबंध की वो बन जाती है ये ठीक बात है तो उसके लिए पहले अपना होमवर्क करिए कि जीना क्यों जीना कैसे ये फंडामेंटल प्रश्न को सोचिए अपने देखिए और ये प्रश्न आपके अंदर खड़ा हो रहा है कई बार होता है उसको एजेंडा बनाइए उसको लिखिए अपने कॉपी में और बना के सामने रखिए इसका मुझे उत्तर चाहिए यदि आपने जिंदगी के प्रति जिम्मेदार हो है ना तो ये काम आप कर पाओगे नहीं तो अपना ठीक है आयराम गय निकलता तो जा रहा है एक आखरी दर्शक सवाल आ, ये फेसबुक पे लाइव क्वेश्चन आया है रविश अम्बोल जी का इंदौर से ही है उन्होंने पूछा है कि आस्था और अध्ययन किसकी परंपरा खड़ी हो सकती है किससे परंपरा, परंपरा खड़ी हो सकती, सकती। <coughs> देखिये आस्थाओं के सारे हम यहाँ तक पहुंचे हैं और जो कुछ भी अब तक उपलब्ध हुआ वो आस्था के सारे हुआ है, है ना तो आस्थाएं एकदम खत्म है खराब है ऐसा नहीं कहा जा रहा है या आप ये प्रश्न पूछ रहे हो तो आपकी कोई आस्था है कि मैं प्रश्न पूछूंगा तो शायद वो रजिस्टर होगा और शायद मेरे को उत्तर मिलेगा एक प्रकार की आस्था है या पहले दिन आप रविश भाई इस शिविर को करने आए थे तो भी कोई एक आस्था से आए अपन मानव जाति में आस्था से कम मानव रहता ही नहीं है ना हम परिवार में पैदा होते हैं परिवार में रह रहे हैं परिवार को नहीं समझे फिर भी परिवार में किसी आस्था विधि से रह ही रहे हैं और आज ठीक नहीं हुआ तो कल ठीक हो जाएगा ऐसी ऐसी कोई ना कोई, कोई आस्था हमारे अंदर बनी हुई है वो आशा के साथ आस्था वो चली रही है है ना क्योंकि यदि आदमी को अपने में आ, आशा को बनाकर रखना है ये मिनिमम चीज है तो कोई ना कोई आस्था के साथ ही वो आशा बनी रहती कब तक जब तक विश्वास न खड़ा हो जाए तो बात ये नहीं है कि आस्था गलत है या आस्था नहीं होना चाहिए इसको बिल्कुल भी नहीं कहा जा रहा है बल्कि ये कहा जा रहा है कि आस्थाओं के सहारे हम यहाँ तक पहुंचे हैं लेकिन इस आ, आस्था हमारी आशाओं को भी कई बार बचाकर रख पाती कई बार नहीं रख पा रही है और आस्था टूटती रहती है क्योंकि आस्था के पीछे यदि विश्वास तक हम नहीं पहुंचे हैं जिन आस्थाओं से हम शुरू किए हैं या चल रहे हैं उन आस्थाओं को आगे विश्वास तक यदि नहीं लेके जाएंगे तो ये आस्थाएं टूटती रहती है मानव का केवल दुख एकमात्र है केवल एक दुख है भाई आस्था का टूटना ही दुख है है ना हम हम ये आस्था से चले कि हमारे पिताजी है ना बहुत ही ज्ञानी आदमी हैं सुखी आदमी हैं माताजी जी बहुत ज्ञानी आदमी है सुखी आदमी है ये हमारा आस्था एक उम्र के बाद आस्था टूटा जब आस्था टूटा तब वो दुख हुआ और दुख पर व्यक्त तो हुआ विरोध के रूप में तो तमाम दुख तमाम विरोध जो है वो दुख का प्रकटन है और उसका केवल एक कारण है कि आस्था टूटती है एक बालक पूरे मोहल्ले का अपना मानता है और इतना ठाट बाट से इसके घर में जाता है उसके घर में जाता है ना एक समय के बाद वो पूरे घर वाले सारे आजूबाजू मोहल्ले वाले और अपने घर वाले भी उसकी इस आस्था को तोड़ते हैं कि ऐसा नहीं है कुछ है ना माने मान्यता टूटती है उसकी दुखी होता है देश उसका नहीं है गांव उसका नहीं है धरती उसकी नहीं है ये जगह पे हम ले जाए खड़ा कर देते हैं फिर शादी हो जाती है हम आस्था से शादी करते हैं अगर हमारे को ये है ना विश्वास नहीं भी है तो आस्था से हम कर ही लेते हैं कि चलो कुछ ठीक ही होगा ये लड़का ठीक ही होगा ये लड़की ठीक ही होगी ये परिवार ठीक ही होगा ये आस्था शादी करके यहाँ बैठे कर, तमाम लोग है ना और ये आस्था आगे जाके टूट जाती है ये दुख होता है तो भाइयों हमारा तो इतना से निवेदन है आपसे कि जो भी आस्थाएं हैं आपकी उसको फटाफट विश्वास में प्रकट करो भाई परिवर्तित करो विश्वास क्या चीज हो गया आस्था क्या चीज हो गया बिना जाने हमने कुछ मान कर रखा है क्या मान कर रखा कुछ है कुछ वास्तविकताएं हैं ही परिवारिक वास्तविकता है मानव संबंध एक वास्तविकता ईश्वर एक वास्तविकता है प्रकृति एक वास्तविकता है तमाम चीजें ये सब वास्तविकता है ये सब वास्तविकताएं हैं है। है ही और इन्हीं के बारे में हम जानते नहीं है इसलिए हमने इनको मान के काम चला रहे तो वास्तविकताएं हैं, है। उनको हम जानते नहीं है हम मान के अपना काम चलाते हैं इसका नाम आस्था अब ये टूटेंगे टूटेंगे है ना हो सकता है इस जन्म में टूटे हो सकता है अगले जन्म में टूटे हो सकता है कोई एक पीढ़ी में अभी टूटे अगली पीढ़ी में टूटे हो सकता है इस डेकेड में टूटे नहीं तो अगले सौ साल बाद टूटे नहीं तो हजार साल बाद टूटे वो टूटेगा तो दुख हो गया होगा तो आस्था से विश्वास की यात्रा पर हमारा पुरुषार्थ आस्था रखो नहीं रखो ये हमारा पुरुषार्थ नहीं है क्योंकि हम सब इस अस्तित्व तो में रह रहे हैं अस्तित्व तो वास्तविकता है उसके बारे में कुछ न कुछ हम मान्यता बना के चलेंगे चलेंगे है ना तो ये नहीं कह रहे आस्था रखो अच्छी चीज नहीं रखो ये कुछ नहीं कह रहे यही कह रहे हैं कि भैया जिन आस्थाओं के साथ अपन जी लिए है ना इससे पहले कि वो टूटे हैं है ना उनको बचा लो भाई उनको बचा लो का मतलब है कि आस्था से विश्वास की यात्रा पे चलो है ना वास्तविकताओं को ठीक ठीक समझ लो समझ गए जान कर मान लिए विश्वास बिना जाने माने आस्था ये बात समझी, तो जान बिना जाने माने तो गलत हो गया ऐसा नहीं जानने की संभावना वहां से निकल गई क्योंकि माना तभी तो जानोगे तो बिना जाने मानना हमारी मिनिमम थी चीज क्योंकि कुछ तो मानना पड़ेगा ना अपने को क्योंकि जिंदगी तो चली रही रुक तो रही नहीं तो वास्तविकताएं है, हैं हम उनको मान के चलते हैं उनको अब जानने का काम शुरू करते हैं दे इतनी सी बात तो एक अगला लीप लेने की बात है एक अगला ग्रोथ लेने की बात है एक अगली स्टेप पे जाने की बात है कि जो कुछ भी हमने मान के रखा हुआ है अब उसको जानने का समय आ गया क्योंकि अनुसंधान हो गया और अनुसंधान क्या चीज हो गया भाई अस्तित्व जैसा है वास्तविकता जैसी है वो ठीक ठीक उन्होंने समझ ली और ठीक ठीक हमको समझा दी है ना इस प्रकार से अब सभी चीजें जितनी जानने की चीजें हैं वो अभी जानी जा सकती हैं है ना तो जाने हुए को मान लो और माने हुए को जान लो कुल मिलाकर यहाँ पर ये उद्घोष के रूप में है ना एक नारे के रूप में ये बात नागराज जी ने कही है और तो, आय धन्यवाद सारे दर्शक सवाल का जवाब देने के लिए बहुत बढ़िया आप भी आज आए पहली बार थोड़े थोड़े आपको भी कम्फर्टेबल होने में टाइम लगेगा बहुत अच्छी बात और अद्वेद जो है कुछ अपने बारे में बताइए जी आ, क्या सोच रहे हो? तो रह इस पूरी व्यवस्था को समझने की कोशिश करूंगा बहुत अच्छा बहुत बढ़िया हमारी शुभकामना आपको की आप समझ पाए और इसमें हमारा जो भी सहयोग होगा वो करेंगे बहुत और जी एक खत्म करने से पहले हमने आज की प्रोग्राम की शुरुआत की थी मुझे ध्यान ध्यान है <laughs> मुझे है कि मुझे तो आप आप अपना एक साल अच्छे से लगाएंगे ये ये हमको भरोसा है और हम आपके हो पाएं इसके कामना है और पूर्ण रूप से ये बातचीत को हम जारी रखेंगे इसके अलावा भी और <clears throat> जो बात कही गई कि साथ साथ अब जीना कैसे जी। इसका उत्तर देना रहेगा हाँ देखिए साथ का मतलब क्या हुआ क्या ये शरीर रूप में साथ होने को साथ कहते हैं है ना हम कितना भी साथ हो लें तो भी इसके बीच में जगह बची रहती है है ना अब तक हम साथ को फिजिकल डिस्टेंस के रूप में मानते हैं है ना अभी हमको समझने गए तो समझ में आया कि फिजिकल डिस्टेंस तो हमेशा ही रहती है अगर एक आदमी बहुत चिपक के भी सो जाए किसी के साथ बेटा माँ के साथ भाई भाई के साथ तो भी दोनों के बीच में कोई ना कोई दूरी रहती ही रहती है और बहुत क्लोज होकर फिजिकली रह रहे हैं है ना जैसे अभी ये पति पत्नी रहते हैं क्लोज होकर लेकिन मानसिकता में दूरी है अब बताइए संकट कितना गहरा तो हमारा जो मानव क्योंकि कल्पनाशील है मानव में फिजिकल डिस्टेंस इज नॉट मैटर एट ऑल ये कोई मुद्दा ही नहीं है है ना? हमारे बीच में केवल मुद्दा यदि कोई चीज़ है तो मानसिकता में दूरी का मुद्दा है फिजिकल डिस्टेंस कोई मुद्दा ही नहीं है अब अगर यदि कोई मेरा मित्र है अभी जैसे एक मेरा मित्र है कनाडा में रहता है महेंद्र भाई है ना उसके और मेरे बीच में फिजिकल डिस्टेंस नहीं है सॉरी फिजिकल डिस्टेंस बहुत है मेंटल डिस्टेंस नहीं है तो हमारा संबंध ही है हमको उतने ही खुश उतनी खुशहाली यहाँ बैठ के होती है चाहे वो कैनेडा में अभी सोरे होंगे हमको नहीं पता ना इस समय में उसके बावजूद भी हमको उनके वो सोरे और हम खुश हैं जबकि जबकि यहाँ घर में जा रहते हैं और बहुत क्लोज डिस्टेंस हो गई फिजिकली मेंटल डिस्टेंस अगर दूर है मानसिकता में दूरी है तो कोई आदमी सोता है तो गुस्सा आता है उस पर है ना कोई हंसता है तो गुस्सा आता है कोई काम करता है तो गुस्सा आता है नहीं काम करता है तो गुस्सा आता है अच्छी बात बोलता तो गुस्सा आता है बुरी बात बोलता तो गुस्सा आता है ना अब गुस्से में रहते लोग क्या कारण हो गया भाई मानसिकता में दूरी का है ना होना फिजिकली तो दूरी रहेगी रहेगी रखो उसको रहती आप खत्म भी नहीं कर सकते मानसिकता केवल एक वो चीज़ हो सकती है जिसमें हम पूरी दूरी को खत्म कर सकते हैं तो अच्छी दूरी का क्या, क्या, क्या मतलब निकला फिजिकल कोई दूरी मानसिकता में कोई दूरी ये मानसिकता में दूरी खत्म हो जाना क्या मतलब इसका इसको बहुत ठीक से समझते हैं इसी का नाम समझ में एक रूपता है इसी को देखते हैं तो इसका मतलब ये बना कि लक्ष्य पति पत्नी दोनों साथ में है लेकिन लक्ष्य एक नहीं है आप सोचिए ये कितना बड़ा मानसिकता में दूरी हो गया कब इसको अपन पाट पाएंगे कब अपन एक दूसरे के दिल में प्रवेश करना हम चाहते ना कभी कर पाएंगे कर ही नहीं पा रहे हैं माता पिता बच्चे दोनों के लक्ष्य अलग ठीक भाई भाई के लक्ष्य अलग पड़ोसी पड़ोसी के लक्ष्य अलग मित्र मित्र के लक्ष्य अलग गांव-गांव के लक्ष्य अलग शहर शहर के लक्ष्य अलग देश देश के लक्ष्य अलग अगर ये लक्ष्य हमारे सबके अलग अलग हैं तो फिर अस्तित्व अस्तित्व है या क्या असअस्तित्व तो हमको समझना पड़ेगा पहला घाट भी अपन फेल हो गए शादी तो कर ली लक्ष्य एक नहीं है ना ये मानसिकता में दूरी आ गई अब घर्षण होने वाला है दिक्कतें होने वाली रोना गाना होने वाला है तो पहला काम ये है कि मानसिकता में दूरी खत्म होने का पहला घाट लक्ष्य में समानता ये पहला घाट लक्ष्य में साम्यता हो जाएगी लक्ष्य में समानता होने के बाद फिर आगे तमाम घाट है जिसको हम आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे अगर शॉर्टकट में बता दें तो आगे चल के अपेक्षा में समानता होगी उसके आधार पर कार्यक्रम योजना में समानता होगी फिर कार्यक्रम में समानता करेंगे फिर व्यवहार में समानता होगी भागीदारी में समानता होगी फल परिणाम में समानता होगी इस प्रकार से हम फिर एक दूसरे के सुख के साथ सुख जितनी दिक्कतें हैं वो केवल और केवल एक कारण से हैं कि हम साथ तो रह रहे हैं फिजिकली या फिजिकल दूरी भी कम ज़्यादा हो तो भी रह रहे हैं ये धरती पर सारा मानव एक साथ रह रहा है हमारा केवल एक प्रॉब्लम है क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ मानव में बाकी कितना कुत्ते में प्रॉब्लम ना पेड़ में प्रॉब्लम मानव में करते हैं मानसिक रूप से साथ नहीं हो पाए उसका केवल मतलब लक्ष्य में साम्यता नहीं हो पाई ठीक है बात तो साथ होने का मतलब है लक्ष्य साम्यता हो जाए उसके आधार पर फंक्शन में जब उतरेंगे तो वो साम्यता वो पहचान पाएंगे, बना ठीक अच्छा बड़े बड़े है आप लोग के बारे में बहुत कुछ बहुत कुछ अच्छा अच्छा तो मैं ये पूछना चाहती हूँ की अगर मैं इसमें तो ये अच्छा है या फिर नहीं हो तो आप में और मुझ में क्या डिफरेंस रहेगा आप में और मेरे में <coughs> है ना मेरी तरफ से कोई डिफरेंस नहीं बैठ जाएगी आराम से है ना आप मैं भी सुखी होना चाहता हूं आप भी सुखी होना चाहते हो हाँ माइक में बताओ हाँ. आप में और मेरे में समानता ढूंढते है ना मैं सुखी होना चाहता हूं आप हाँ है ना आपके पास भी एक शरीर है मेरे पास भी एक शरीर है, है हाँ आना हाँ आपके शरीर को भूख लगती है हमारे को भूख लगती है खाना आपके शरीर को भी चाहिए हमारे को भी हाँ आना है ना अब ये बहुत सारी समानताएं आपके और हमारे में है ठीक केवल एक जगह पर अंतर है क्या अंतर है है ना मैं सुखी रहता हूं, ठीक आपकी सुखी होने की चाहत है इतने अंतर हो गया? अब ये अंतर लड़ने के लिए है या जुड़ने के लिए आप सुखी होना चाहती हो और मेरे पास सुख है है ना मैं समाधान पूर्वक जीता हूँ तो ये ये जो हमारे में अब ये जो भी अंतर है ये अंतर लड़ने के लिए है या जुड़ने के लिए है? जुड़ने के लिए जुड़ने के लिए क्योंकि आप सुख चाहती हो आप समाधानपूर्वक जीना चाहती हो लेकिन आपको सुख समझ में नहीं आया तो आप अभी खाने में सुख ढूंढती हो अच्छे कपड़े में अच्छे बाल को कंडीशनिंग करने में सुख ढूंढती हो है ना ये सब करती रहती हो हमारे को सुख समझ में आ गया है कि मानव का सुख समाधान पूर्वक जीने से सही सही चीज़ों को समझने से संबंध को ठीक से निभाने से अपनी आवश्यकता की पूर्ति खुद करने से है और सबके साथ मिलजुल के रहने से है ये बात हमको समझ में आ गई हम इसके साथ चलते हैं अगर हमको समझ में आ गई तो आपको भी समझ में आ सकती है कौन सी बड़ी बात है रोटी आप भी खाते हो रोटी हम भी खाते हैं कल्पनाशीलता आप में भी है कल्पनाशीलता हमारे में भी है कल्पनाशीलता हर मानव में है हर वो बात जो समझने लायक है हर वो बात जो जीने लायक है वह सभी समझ सकते हैं सभी जी सकते हैं इस प्रकार से अभी अब आ, आपके मन में जो चलता रहता है उसमें भिन्नता है मेरे मन में जो चलता है उससे उसके लिए क्या चाहिए पहले लेवल पर चाहिए हमारे बीच में संबंध की पहचान तो आप ये पहचान कर पाओ संबंध की पहचान कैसे होगी आपकी जो जरूरत है यदि वो मेरे पास है तो संबंध की पहचान होती है अभी क्या करते हो आप, आपको पैसे चाहिए तो पापा के पास हैं तो आप अपने पापा को संबंधी बनाते हो पैसे के लिए थोड़ा चीज को आगे बढ़ा रहे हैं तो ये उसी मॉडल पर काम हो रहा है आपको सुख चाहिए मेरे पास सुख है समाधान के रूप में यदि आपको ये ठीक लगता है तो आप संबंध की पहचान करते हो पहला स्टेप आपको आगे बढ़ना है दूसरा स्टेप फिर अब मिल साथ पे चीज़ों को समझ लेंगे कोई बड़ी बात नहीं यह हो ही सकता है इसी वजह से तमाम लोग समझ रहे हैं आप भी समझ सकते हो ठीक है बात जी बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद बढ़िया हाँ। और आप यहाँ जो भी पधारे सब लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद यह काफी इंटरेक्टिव हो रहा है और कुल मिलाकर एक जरिया बना जिसमें हम लोग कुछ आपस में बातचीत कर पा रहे हैं। और जिससे की यह ना हो कि कल को कोई लोग बोले आप सुखी धर हमको बताए नहीं तो है ना तो लोग वैसे शिकायत नहीं करें इसलिए हर जगह पर है ना ये प्रांजल भाई का बहुत आइडिया है काम करते रहते हैं कि भाई, भाई आप लोग आके बाद में गाली देंगे कि आप तो सुखी रह गए और हमको बताए ना हमारी पूरी जिंदगी निकल गई तो इतनी छोटी सी बात हमको समझ में आने से हमारी जिंदगी में खुशहाली आई है ना पूरा दिशा बदल गया उतनी छोटी सी बात सभी समझ सकते हैं उसमें क्या बड़ी बात है है न और उतने के लिए माता सभ्य है ये आशा है ये संभावना है ही यही आशा का आधार बनता है यही संभावना का आधार बनता है केवल और केवल विचार की कमी थी वो विचार अभी नागरा जी के कारण अपने को उपलब्ध हो गया हम सब उनके प्रति कृतज्ञ रहते हैं खुशहाल रहते हैं हर दिन बढ़िया जीते हैं हर दिन बढ़िया जीने की बात करते हैं और बातें ज़्यादा करते हैं जीना थोड़ा थोड़ा होता रहता है है ना लेकिन बातें पहले ठीक हो जाए तो जीना पीछे पीछे अपने आप ठीक होते रहते हैं क्योंकि समझना ज़्यादा है उससे कम बोलना है और उससे कम एक्चुअली जीना है ना तो उसका कोई प्रेशर नहीं है समझना कम पड़ गया तो बोलना अधिक हो गया बिना समझे आदमी बोले कितना हो गया उसके लिए। तो समझना ठीक हो जाए तो बोलना ठीक हो जाता है बोलना ठीक हो गया तो जीना ठीक हो जाता है इतना छोटा सा काम है और आप और हम सब मिलके कर सकते हैं सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना धन्यवाद नमस्कार जोरदार थैंक यू